श्रीमद्भागवत महापुराण पंचम स्कंध अथ विंशोध्याय अन्य छह दीपों तथा लोकालोक पर्वत का वर्णन श्री शुकवाचन अत प्रादीना प्रमाण लक्षण संस्थान तो वर्ष विभाग उपवर्ण्य श्री जी कहते हैं राजन अब परिमाण लक्षण और स्थिति के अनुसार प्रक्षादि दी अन्य दीपों के वर्ष विभाग का वर्णन किया जाता है जंबूदीपोम यत्मास्तता चारोदधिना परिवेश तो यथा मेरुजाख्य लवणोदधि स्थौ तो। द्विगुण विशाल प्लक्षाख्यन परिकक्षिप्त तो यथा परिखा बाह्योपवन करो जमू प्रमाणों दीपाक्षाको रो यूपास्ते सप्तजिह तिपति प्रिय स्वमदीपः यीप्तवर्षा विभज्य सप्तर्षनाभ्य आत्मजेभ्य आकाल्य महात्म हो गे नोप पर राम जिस प्रकार मेरू पर्वत जम्बूद्वीप से घिरा हुआ है उसी प्रकार जंबुद्वीप भी अपने ही समान परिमाण और विस्तार वाले खारे जल के समुद्र से परिवेष्ट है फिर खाई जिस प्रकार बाहर के उपवन से घिरी रहती है उसी प्रकार छाड़ समुद्र भी अपने से दूने विस्तार वाले प्लक्षद्वीप से घिरा हुआ है जम्बू में जितना बड़ा जामुन का पेड़ है उतने ही विस्तार वाला प्लक्ष पाकर का वृक्ष है। है। के कारण इसका नाम प्लक्षद्वीप हुआ जहां सात जिहवाओं वाले अग्निदेव विराजते हैं इस द्वीप के अधिपति प्रियव्रतपुत महाराज इध्मजिह थे उन्होंने इसको सात वर्षों में विभक्त किया और उन्हें इन वर्षों के समान ही नाम वाले अपने पुत्रों को सौंप दिया तथा स्वयं आध्यात्म योग का आश्रय लेकर उपरत हो गए शिवम यवसम सुभद्रम शांतम क्षेम अभयमिति अभयमित वर्षा रीते सुगिर इस वर्षों, इन वर्षों के नाम शिव यवस सुभद्र शांत क्षेम अमृत और अभय है इनमें भी सात पर्वत और सात नदियाँ ही प्रसिद्ध हैं मणिकूटो वज्रकूट इंद्रथेनो ज्योतिष्मा सुपर्णो हिण्यष्ठीव मेघमालुशै अरुणा सावित्री गिरसि सात्री सुप्रभाता इति सत्यंरा यासाम जलो जलोपस्पर्शन विधूत रजतस्तमसो अंतपतंगो न्यांग संच्चर्ण सहस्राषो विबुपम असंदर्शन प्रजननागद्वार तैय्या विद्य भगवत तयीम सूर्यमात्म जयंते मणिकूट मणिकूटभद्रकूट इंद्रसेन ज्योतिषमान सुपर्ण हिण्य और मेघमाल ये सात मर्यादा पर्वत हैं तथा अरुणा निम्ना अंगिरसी सावित्री सुप्रभाता रितंभरा और सत्यम्भरा ये सात महानदियाँ हैं वहाँ हंस पतंग ऊर्धवायन और सत्यांग नाम के चार वर्ण हैं उस नदियों के जल में स्नान करने से इनके रजोगुण तमोगुण छीन होते रहते हैं इनकी आयु 1000 वर्ष की होती है इनके शरीर में देवताओं की भांति थकावट पसीना आदि नहीं होता और संतानोत्पत्ति भी उन्हीं के समान होती है ये त्रय विद्या के द्वारा तीनों वेदों में वर्णन किए हुए स्वर्ग के द्वार की उपासना करते हैं सत्य से अर्थ ब्रह्मण च मृत्यो सूर्य महीति वे कहते हैं कि जो सत्य अनुष्ठान योग्य धर्म और ऋत प्रतीत होने वाले धर्म वेद और शुभाशु फल के अधिष्ठाता है उन पुराण पुरुष विष्णु स्वरूप भगवान सूर्य की हम शरण में जाते हैं लक्षाद पंचसो पुरुषाण मोज सहो बलम बुद्धिविक्रमा साम उत्पत्ति की सिद्धि विशेषेन वर्तते लक्ष आदि पांच दीपों में सभी मनुष्यों को जन्म से ही आयु इंद्रिय मनोबल इंद्रिय बल शारीरिक बल, बल बुद्धि और पराक्रम समान रूप से सिद्ध रहते हैं द्विगुण विशाल समाले नृत पर लक्ष अपने ही समान विस्तार वाले इक्षुरस के समुद्र से घिरा हुआ है उसके आगे उससे दुगने परिमाण वाला सालमली द्वीप है जो उतने ही विस्तार वाले मदिरा के सागर से घिरा है यत्रह स्तु पतराज सा दीपहूत उपलक्ष्यतेक्षद्वीप के पाकर के पेड़ के बराबर उसमें सालमली, सेमर का वृक्ष है कहते हैं यही यही वृक्ष अपने वेद में पंखों से भगवान भगवान की स्तुति करने वाले गरुण का निवास स्थान है, तथा इस द्वीप के नामकरण का भी हेतु है तद्वीपाधिपति प्रिय वृथात्मजो यज्ञ बाहु स्वासुतेमारी सप्तवर्षाली सुचनम सौमन रमणक देववर्षम पारीभद्र महाप्यायनम अभिज्ञात अविज्ञातमिति इस दीप के अधिपति प्रियव्रत पुत्र महाराज यज्ञ थे उन्होंने इसके सुरोचन सौमनस्य रमणक देवर्ष पारीभद्र आप्यायन और अविज्ञात नाम से सात विभाग किए और इन्हें इन्हीं नाम वाले अपने पुत्रों को सौंप दिया तेसु वर्षाद्रद्दवाजा स्वरसिंह वामदेव कुंदो मुकुंद पुष्पर्ष सहस्र श्रुति अनुमति शनि वाली सरस्वती कुहु रजनी नंदा राकेती इनमें भी सात वर्ष पर्वत और साथ ही नदियां प्रसिद्ध हैं पर्वतों के नाम स्वरस वामदेव, मुकुंद, पुष्पवर्ष और सतशृंग तथा नदियां नदिया वाली सरस्वती कुहु रजनी नंदा और राका है तद्वर्ष पुरुषा हम सुतम धरवीर्य धर वसुंधरे भगवंत वेदमयम सोममात्मा वेदे इन वर्षों में रहने वाले श्रुतधर वीरधर वसुंधर और इसंधर नाम के चार वर्ण वेद में आत्मा स्वरूप भगवान चंद्रमा की वेद मंत्रों से उपासना करते हैं स्वगोभी पितृदेवेभ्यो विभजन कृष्ण शुक्लो और और कहते हैं जो कृष्ण पक्ष पक्ष में अपने किरणों से विभाग करके देवता पितर और संपूर्ण प्राणियों को अन्न देते हैं वे चंद्रदेव हमारे राजा रंजन करने वाले हों एवं देव दिगुण तमानावृतो घृतोद यथापूर्व कुशदीपो यस्म कुशस्त देव कृतस्तपाख्या ओ जलन इवा पर स्रोचि विराजयती इसी प्रकार मदिरा के समुद्र से आगे उससे दूने परिमाण वाला कुशदीप है दीपों के समान यह भी अपने ही समान विस्तार वाले घृत के समुद्र से घिरा हुआ है इसमें भगवान का रचा हुआ एक कुशों का झाड़ है इससे इस द्वीप का नाम निश्चित हुआ है वह दूसरे अग्निदेव के समान अपनी कोमल शिखाओं की कांति से समस्त दिशाओं को प्रकाशित करता रहता है तद्वीपति प्रवृतो राजन स्व दीपम सप्तभ्य स्वुत्रेभ्यो यथा भागम विभज्य स्वयं तब रुचि नाभि अधिपति महाराज हिरण्य थे उन्होंने इसके साथ विभाग करके उनमें से एक एक अपने सात पुत्र वसु वसुदान दृढ़ स्तुत्य व्रत विविक्त और वामदेव को दे दिया और स्वयं तप करने चले गए तेजा वर्षेश सीमा गि नद्यज्ञाता सप्त्य चक्र चतुशिंग कपिलचितित्रकूटो देवानीकर्धरो इति रथकुल्या मधुकुल्या मित्रबिंदा श्रुतविंदगर्भातच्युता मंत्रमालेति उनकी सीमाओं को निश्चय करने वाले सात पर्वत हैं और सात ही नदियां हैं पर्वतों के नाम चक्र चतुशृ कपिल चित्रकूट देवानी ऊर्द्रोमा और द्रविण हैं। नदियों के नाम हैं रसकुल्या मधुकुल्या मित्रविंदा श्रुतविंदा देवगर्भा भृदत्त्युता और मंत्रमाला या शाम पयो भी कुशदी पौ कस कुशल भगवंत जात वेद कौशल इनके जल में स्नान करके कुशल कोविद अभियुक्त और करण के पुरुष अग्निस्वरूप भगवान हरि का यज्ञादि कर्म कौशल से के द्वारा पूजन करते हैं पर ब्रह्मण साक्षात जात वेदी हव्यवाट यजेति तथा इस प्रकार स्थिति करते हैं अग्ने आप परम ब्रह्म को साक्षात हवि पहचाने वाले हैं भगवान के के अंगभूत देवताओं के यजन द्वारा आप उन परम पुरुष का ही यजन करें तथा घृतोदा बहि पौचदीपोदीन परीत उपकृप्त वृतो यथा कुपो धृतोद कौंचो नाम पर्वत राजो दीपनामा निवर्तक आस्ते राजन फिर घृत समुद्र से आगे उससे द्विगुण परिमाण वाला कौंच द्वीप है जिस प्रकार कुशद्वीप घृत समुद्र से घिरा हुआ है उसी प्रकार यह अपने ही समान विस्तार वाले दूध के समुद्र से घिरा हुआ है यहाँ क्रौ नाम का एक बहुत बड़ा पर्वत है उसी के कारण इसका नाम क्रौद्वीप हुआ है यो कुंजोपि भगवतां प्रहरणितिगुप्त बभुव पूर्व काल में श्री स्वामी कार्तिकेय जी के सहस्त्र प्रहार से इनका कटी प्रदेश और लता निकुंजादि छत विच हो गए थे किंतु क्षीर समुद्र से सिंचा जाकर और वरुण देव से सुरक्षित होकर य हो गया तस्वृत घृतपृष्ठो नाधिपति स्वे द्वीपे वर्षाणी सप्त विभज्य तेज पुत्रनामसु सप्त ऋक्ता वर्षा वर्षाम् निवेश स्वयं भगवान् भगवत परम कल्याण यम भूतचरण इस द्वीप के अधिपति प्रियव्रत पुत्र महाराज घृतपृष्ठ थे वे बड़े ज्ञानी थे उन्होंने इसको सात वर्षों में व्यक्त कर इनमें उन्हीं के समान नाम वाले अपने सात उत्तराधिकारी पुत्रों को नियुक्त किया और स्वयं संपूर्ण जीवों के अंतरात्मा परम मंगलमय कीर्तिशाली भगवान श्रीहरि के पावन पादार बिंदुओं की शरण ली आव होम मेघ पृष्ठ सुधा वामिष्ठो लोहित घृतपृसुता वर्ष गिश्त सद नदाख्या शुक्ल वर्धम भोजन उपबर्णो नंदो नंदन सर्वतो भद्री अभ्याम अमृत घाम आर्यका तीर्थवती वृत्तिपति पवित्रवती शुक्लती महाराज घृतपृष्ट के आ मधुरू सुधामा राजिष्ट लोहिताण और वनस्पति ये सात पुत्र थे इनके वर्षों में भी सात वर्ष पर्वत और सात ही नदियाँ कही जाती हैं पर्वतों के नाम शुक्ल वर्तमान भोजन उपबर्ण नंद नंदन और सर्वतो भद्र है तथा नदियों के नाम हैं अभया अमृतघा आर्यका, का तीर्थवती वृत्तिरूपवती पवित्रवती और शुक्ला या सा अम्भ दांजलिना इनके पवित्र और निर्मल जल का सेवन करने वाले वहां के पुरुष ऋषभ द्रविण और देवक नामक चार वर्ण वाले निवासी जल से भरी हुई अंजलि के द्वारा आपो देवता जल के देवता की उपासना करते हैं आप और कहते हैं ये जल के देवता तुम्हें परमात्मा से सामर्थ्य प्राप्त है तुम भू भुआ और स्व तीनों लोगों को पवित्र करते हो क्योंकि स्वरूप में ही पापों का नाश करने वाले हो हम अपने शरीर से तुम्हारा स्पर्श करते हैं तुम हमारे अंगों को पवित्र करो एवं पुरास्ता क्षीरोदापरीपेशिता शाकदी द्वांशलक्ष जमा चंदम यस्म शाकोनाम महिुह स्वेत्र व्यपदेशको यहाँ गीपमुवासय इसी प्रकार समुद्र से आगे उसके चारों ओर 32 लाख योजन विस्तार वाला द्वीप है जो अपने ही समान परिमाण वाले मठे के समुद्र से घिरा हुआ है इसमें शाक नाम का एक बहुत बड़ा वृक्ष है वही इस क्षेत्र के नाम का कारण है उसकी अत्यंत मनोहर सुगंध से सारा द्वीप महकता रहता है तस्यापि तैय्रत एवाधिपतिथि सोपी विभज्य सप्तवर्षा पुत्रनाली ते स्वात्मान पुरोजव मनोजव पवम्मा धूम्रलीक चिंत्रेफ बहुप विश्वधार संाथाप्यापति भगवंत्यन आवेसितमति तपोवनम प्रवेश मेधातिथि नामक उसके अधिपति भी राजा प्रियव्रत के ही पुत्र थे उन्होंने भी अपने द्वीप को सात वर्षों में व्यक्त किया और उनमें उन्हीं के समान नाम वाले अपने पुत्र पुरोजव मनोजव पौमान धुम्रानिक चित्ररेप बहुरूप और विश्वधार को अधिपति रूप से नियुक्त कर स्वयं भगवान अनंत में दत्तित हो तपोवन को चले गए तेषा वर्ष मैदा गिज् सप्तव ईशान पुरीशिंगो बलभद्र शतकेशर सहस्रश्रोत्रो देंपाल महानस अन घुर्धय पृष्टिपराजिता पंचपदी सहस्रश्रुतिजृतिर इन वर्षों में भी सात मर्यादा पर्वत और सात नदियां ही हैं। पर्वतों के नाम ईशान पुरुषिंग बलभद्र सतकेसर सहस्र देवपाल और महानस है तथा नदियां अनघा, आयुर्धा अपराजिता, पंचपदी सहस्त्रश्रुति और निज धृति है उद्धर्ष पुरुषामृतव्रत मृत सत्य व्रत दान वृतानो भगवत वायक प्राणायाम अभिधूत परम समाधिना यजन्ते उस वर्ष के वृतव्रत सत्यव्रत दानव्रत और अनुव्रत नामक पुरुष प्राणायाम द्वारा अपने रजोगुण तमोगुण को छीण महान समाधि के द्वारा वायु रूप श्रीहरि की आराधना करते हैं अंत प्रवेश भूता निजो विभ्यात्मकेतुभ अंतर्यामी स्वर साक्षात पात्र और इस प्रकार उनकी स्तुति करते हैं जो प्राणादिवृत्त रूप अपनी ध्वजाओं के सहित प्राणियों के भीतर प्रवेश करके उनका पालन करते हैं तथा संपूर्ण दृश्य जगत जिनके अधीन है वे साक्षात अंतर्यामी वायु भगवान हमारी रक्षा करें एवं एवं मंडो धात पर समंतता उपकल्पिता द्विगुणायात उपक सम समुद्रेण यस्मिन ज्वलनम शिखा मलकनक पत्रा युतायुत भगवत कमलासन सरिकल इसी तरह मठ्ठे के समुद्र से आगे उसके चारों ओर उससे दुगने विस्तार वाला पुष्कर द्वीप है वह चारों ओर से अपने ही समान विस्तार वाले मीठे जल के समुद्र से घिरा है वहां अग्नि की शिखा के समान दे दिव्यमान लाखों स्वर्णमय वाला एक बहुत बड़ा पुष्कर कमल है जो ब्रह्मा जी का आसन माना जाता है तद्वीप मध्य मानथोतर नाम एव वाचीन पराचीन वर्षोर मर्यादा चलो योजनोत्यामो तू चतसो दीक्षु चुरी पुराणी लोकपालानांद्रादीना यदुपरिष्ठा सूर्यरथ से मेरूं पिभ्रमत संवत्सराक्रम चक्रम देवा अहोरात्राभ्या पिभ्रमती उस द्वीप के बीचों बीच उसके पूर्वी और पश्चिमी विभागों की मर्यादा निश्चित करने वाला मानसरोत्तर मानसोत्तर नाम का एक ही पर्वत है यह 10,000 हजार ऊंचा और इतना ही लंबा है इसके ऊपर चारों दिशाओं में इंद्रादि लोकपालों की चार पुरियां हैं इन पर मेरु पर्वत के चारों ओर घूमने वाले सूर्य के रथ का रूप पहिया देवताओं के दिन और रात अर्थात उत्तरायण और दक्षिणायन के क्रम से सर्वदा घूमा है तद्वीप्यधिपति प्रव्रतो वीतिहोत्रो लाभ तस्त्मज रमणक वर्षपते निज्ञ स्वयं पूर्वज भगवत्कर्मशील एवस्ती उस द्वीप का अधिपति प्रीव्रतपुत्र वीतिहोत्र भी अपने पुत्रमणक और धातुकी को दोनों वर्षों का अधिपति बनाकर स्वयं अपने बड़े भाइयों के समान भगवत सेवा में ही तत्पर रहने लगा था तद्वर्ष पुरुषा भगवंत ब्रह्म रूपिणम सकर्म के कर्मणाराधयती दम चोदाह वहाँ के निवासी ब्रह्मारूप भगवान हरि की ब्रह्म सालोक्यादि की प्राप्ति कराने वाले कर्मों से आराधना करते हुए इस प्रकार स्थिति करते हैं लिंगम लिंगम भगवते नमः इति जो साक्षात कर्म फल रूप हैं और एक परमेश्वर में ही जिनकी पूर्ण स्थिति है तथा जिनकी सब लोग पूजा करते हैं ब्रह्म ज्ञान के साधन रूप उन अद्वितीय और शांत स्वरूप ब्रह्म मूर्ति भगवान को मेरा नमस्कार है ऋषिवाच ततः परस्ता लोकान, अचलो लोकालोकोर अंतरालय पर, परिता उपल उपक्षितिपत श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन इसके आगे लोकालोक नाम का पर्वत है यह पृथ्वी के सब ओर सूर्य आदि के द्वारा प्रकाशित और अप्रकाशित प्रदेशों के बीच में उनका विभाग करने के लिए स्थित है यावन मान मान थावती वन्मानसोत्तरमेंवरतरम धावती भूमि कांचन्यनियाोपम यश प्रहृत पदार्थो न कथितुत्पन्न प्रत्योपलभ्यते तस्मा सर्वसत्वरहृता सीत मेरुशेलकर मनसोत्तर पूर्व तक जितना अंतर है उतनी ही भूमिशुद्धोदक समुद्र के उस ओर है उसके आगे सुवर्णमयी भूमि है जो दर्पण के समान स्वच्छ है इसमें गिरी हुई कोई वस्तु फिर नहीं मिलती इसलिए वहां देवताओं के अतिरिक्त और कोई प्राणी नहीं रहता लोकालोक इति समाख्या चलेना लोका लोक वस्थाप्यते। लोकालोक पर्वत सूर्य आदि से प्रकाशित और अप्रकाशित भूभागों के बीच में है इससे इसका यह नाम पड़ा है स लोकत्रे परीत ईश्वरेण विहि यस्मा सूर्यादीना ध्रुवाप वर्गा ज्योतिर्गण गभस्तोवाची तिल्लोका वितन्वा न कदाचिपराचीना भविम इसे परमात्मा ने त्रिलोकी के बाहर उसके चारों ओर सीमा के रूप में स्थापित किया है या इतना ऊंचा और लंबा है कि इसके एक ओर से तीन तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाली सूर्य से लेकर ध्रुव पर्यंत समस्त ज्योतिर्मंडल की लोक विन्यासो मण संस्था विचि कवि सातुपंचाशत को गणित भूगोल से तुरी भागो यम लोका, लोका विद्वानों ने प्रमाण लक्षण और स्थिति के अनुसार संपूर्ण लोकों का इतना ही विस्तार बतलाया है। यह समस्त भूगोल 50 करोड़ योजन है इसका चौथाई भाग अर्थात 12.5 करोड़ योजन विस्तार वाला यह लोकालोक पर्वत है तदुपरिष्टाचवा स्वात्मी ज गद गुरुनाधि निवेशिता ये द्वीरद पतय ऋषभ पुष्कर चूड़ो वामनोपराजित सकल लोक स्थिति तब इसके ऊपर चारों दिशाओं में समस्त संसार के गुरु स्वयंभु श्री ब्रह्मा जी ने संपूर्ण लोकों की स्थिति के लिए ऋषभ पुष्कर चूड़ वामन और अपराजित नाम के चार गजराज नियुक्त किए हैं भूती लोकपाला विविधवोपृहणा भगवान्हापुरुषो महाूति पतिरियामनो विशुद्धसत्म धर्म ज्ञान वैराग्यरिया महासिद्योपलक्षण विस्वक्सेना स्वर्षद प्रवृ्य पिहि निज वरायुधोपोभित संधार गिरीवरे सामता सकलोक स्वस्त स्वस्तः आस्ती दिग्गजों की ओर अपने इंद्रादि लोकपालों की विविध शक्तियों की वृद्धि तथा समस्त लोकों के कल्याण के लिए परम ऐश्वर्य के अधिपति सर्वांतरयामी परम पुरुष श्रीहरि अपने विश्वक आदि पार्षदों के सहित इस पर्वत पर सब और विराजते हैं वे अपने विशुद्ध सत्व श्री विग्रह को जो धर्म ज्ञान वैराग्य और ऐश्वर्य आदि आठ महासिद्धियों से संपन्न है धारण किए हुए हैं उनके कर कमलों में शंख चक्रादि आयुष्य शोभित है आकल्पमेव वेशम गगवात्मयोग विरचित विविध यात्रा गोपी था ये इस प्रकार अपनी योग माया से रचे हुए विविध लोकों की व्यवस्था को सुरक्षित रखने के लिए वे इसी लीलामय रूप से कल्प के अंत तक वहां सब ओर रहते हैं योन विस्तार ए तेनालोक परिमा व्याख्यात जब बर्लोकलोकाछलातःत ततः परस्तादेश्वर गतिशुद्धाम मुदा लोकालोक के अंतर्वर्ती भूभाग का जितना विस्तार है उसी से उसके दूसरी ओर के अलोक प्रदेश के परिमाण की भी व्याख्या समझ लेनी चाहिए उसके आगे तो केवल योगेश्वरों की ही ठीक ठीक गति हो सकती है अंड मध्यगतः सूर्योद्यावा भूम्योर्यदरम कोट्यश पंच विशति राजन स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में जो ब्रह्मांड का केंद्र है वही सूर्य की स्थिति है सूर्य और ब्रह्मांड गोलक के बीच में सब ओर से 25 करोड़ योजन का अंतर है मृतेंडतस्म भूतत्तो मारंड व्यपदेश यदिभव सूर्य इस मृत अर्थात मरे हुए अचेतन अंड में वैराज रूप से विराजते हैं इसी से इनका नाम मारतंड हुआ है ये हिरण्यमय ज्योतिर्मय ब्रह्मांड से प्रकट हुए हैं इसलिए इन्हें हिरण्य भी कहते हैं सूर्य न ही विभद्यंतेम दौरम ही स्वर्गापर्गौ नरकार शोकांशी चर्वश सूर्य के द्वारा ही दिशा आकाश द्योलोक अंतरिक्ष लोग भूलोक, स्वर्ग और मोक्ष के प्रदेश नरक और रसातल तथा अन्य समस्त भागों का विभाग होता है देवर तिर मनुष्यम सूर्य आत्मा दृगेश्वर सूर्य हि देवता तिरक मनुष्य शरी और लता वृक्षादि समस्त जीव समूहों के आत्मा और नितेंद्री की अधिष्ठाता है ये श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमसम सहीतायां पंचम समुद्रवर्षा भुवनको सुवर्णनेवर्ष सवेश परिभाशोध्याय